काफी बातें कही जा चुकी हैं बिना किसी भूमिका के कविता पढ़ता हूँ खून से लखपत है हमारा समय खून से लथपत है हमारा समय जिसकी गोद में गिरती जाती हैं तमाम कलमकार लाशें खून से लथपथ है हमारा समय जिसकी गोद में गिरती जाती हैं तमाम कलमकार लाशें देश सुनसान हुआ जाता है यह ऐसा क्या समय है जब सत्ता संरक्षित आतंकी आजाद है तांडव करने के लिए समाज की तहों में दबे सारे घोड़ से उतर आए हैं सड़कों पर वे गली पूछे घूम घूम कर गांधियों की तलाश कर रहे हैं यह ऐसा क्या समय है जब सत्ता संरक्षित आतंकी आजाद है तांडव करने के लिए समाज की तहों में दबे सारे घोर से उतर आए हैं सड़कों पर वे गली कूचे घूम घूम कर गांधी की तलाश कर रहे हैं मैं कहता हूं संकट का समय है यह जानते हुए कि आप इस बात पर गौर नहीं करेंगे मैं कहता हूं ये संकट का समय है कि राष्ट्रीय संस्कार के नारे के बीच एक लेखक की हत्या हुई है ये संकट का समय है ये पहली और आखिरी हत्या नहीं है उनके आतंक से उठाकर एक लेखक ने अपनी मौत की घोषणा की उन्होंने दो लेखक मार दिए पूरे देश ने राजपद पर योग किया उन्होंने फिर एक लेखक की हत्या हुई की और मुझे अपनी मौत की आहट सुनाई दी यह उस समय की बात है जब प्रधानमंत्री ने देश से मन की बातें की चीखता हूँ बार बार चीखता हूं और बस्ती का शोर हो जाता हूँ वे डरते हैं कलम से इसलिए चलाते हैं अदीबों पर गोलियां उन्हें चलाने दो गोलियां मैं हर बच्चे के हाथ पकड़ाऊंगा कलम उनकी बंदूक का बारूद पानी हो जाएगा और हत्यारे डूब मरेंगे शर्म से और हत्यारे डूब मरेंगे शर्म से